नमस्कार मित्रों मेरा नाम है राहुल महता राइट टू रिकॉल ग्रुप और मेरा वेबसाइट है राहुलमहता.com अब आज मैं एक टॉपिक पे दस इंच मिनट बात करूंगा वो है मोहन बाई के बारे में मोहन बाई जिन्हें हम सब महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं पर मैं गांधी जी या महात्मा गांधी शब्द का कभी इस्तेमा� अंग्रेजों <Jubilee> ने मोहनबाई की मदद क्यों की? उनको पैसा क्यों पहुंचाया? उनको मीडिया कवरेज क्यों दिया? तो पहले आपको ये जानेंगे ताज़ी होगा कि, कि क्यों अंग्रेजों ने मोहनबाई की मदद की थी। तो ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि अंग्रेजों ने मदद की थी, कैसे की थी और क्यों की थी और किस-किस तरह से थी। तो तो सर, आ, की, की, की थी। � चार लोगों से काफी धन मिलता था टाटा बिगला बजाज और सारा भाई उनको ऑफिशियली लाखों का डोनेशन मिलता था लाखों यानी आज के जमाने के हर दो रुपए होंगे तो मान लो मैं वॉइस राइट हूँ एक कल्पना करो कि मैं वॉइस राइट हूँ और आप बिगला या सारा भाई हो और मैं आपको बोलता हूँ कि मैं कल से मोहन भाई को पैसा नहीं देना है। तो क्या आपकी हिम्मत होगी उसे ये कोफ्टी कॉडी देने की नहीं होगी? क्योंकि यदि आपने पैसा दिया, तो मैं आपके फैक्ट्री के लाइसेंस कैंसल करवाता हूंगा, आपको इंक्वायरी मिटा दूंगा, बाहर मतलब जेल में भी बंद कर सकता हूं। तो जो पैसे मिलते थे अंग्रेजों ने इसलिए उनकी फंडिंग चालू रखी कि महात्मा गांधी या मोहन भाई मोहन भाई लाखों की संख्या में जो युवा कार्य करता थे, उन्हें व्यस्त रखते थे ताकि वो देश की आजादी के लिए काम ना कर सकें। मैं उदाहरण दूं कि मान लो 16, 18, 17, 16, 17, 18 साल का लड़ता है, वो देश की आजादी के � तो मोहन भाई उसके पास क्या कराएंगे चरखा कतवाएंगे भजन करवाएंगे बोलेंगे कि भाई गाँव में जाओ ये करो वो करो उसकी जिंदगी के तीन चार साल निकल गए बाईस तेईस चौबीस साल का हो गया शादी हो गई ये कर बच्चा हो गया थे, वो ठंडा पड़ गया यानी जो कर्म युवान था जो कि अपने जो कि हत्या कर सकता था अपने ज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 चार लाख युवक जो पांच लाख युवक जो कि आश्रम में व्यस्त रहते थे, यदि वो सड़क पे आ गए और उनमें से पांच हजार के सर में भगत सिंह का बुत आ गया, तो या उधम सिंह का कलीका उनको पसंद आ गया, तो हजारों की संख्या में अंग्रेजों की हत्या हो जाएगी और समय देश में सिर्फ पांच हजार अंग्रेज थे और दस हजार अं オーレンジャーで行き場に行き場に行き場に行き場に行きに行き場に行き場に行き場に行き場に行に行き場に行き場に行き場に行き場に行き場に行に行き場にき場に行きに行き場に行に行きに तो ताकि जितना मोहनबai का नाम बड़ा हो उतना जो उग्रवादी विचारधारा थी उग्रवादवाले विचारधारा उग्रवाद में उग्रवादवाले विचारधारा उसका वो उसको कम कवरेज मिले और इसी तरह से हम लोग जोने एक और मदद की कि 1920 के आसपास मोहनबai को ज्यादा कवरेज नहीं मिल रहा था क्योंकि उस समय लाला लाजपतराय बड़े नेता थे और वो गांधीजी की बातों को भी भाई चक्का काटने से आजादी मिलेगी वगैरह को खारिज कर दिया था। वो कहते थे कि ये बकवास है, आजादी है वो उग्रता रिक्वेस्ट से ही मिलेगी, चक्का काटने से या भजन का गाने से नहीं मिलेगी। तो उस समय गांधीजी की यानी म मोहन भाई की इमेज को बढ़ा करने में आसानी रही। मोहन भाई ने एक और काम किया कि जब बगगसिंह को एरेस्ट किया गया था और उस पे ट्रायल चल रहा था, दो ट्रायल चल रहे थे, उसमें दो केस चल रहे थे एसेंबली में बम फेंकने का और दूसरा केस चल रहा था, आ, दूसरा केस चल रहा था उस पे सैंडर्स की हत्या क और वो पुनः वरास के तर्पण दिया उसकी वजह से पूरे देश में पुनः वरास का माहौल फैल गया था और पुनः वरास के माहौल की वजह से पूरे देश में लोगों के मन में ये उत्कंठा जग रही थी कि अब किसी भी तरह से हमरे जो को भगाना है तो आप तारीखों को देखिए कि जैसे ही वो टायर जल रहा था पूरा मामला � वो पुनः स्वराज की मांग को दबाने के लिए रफादफा करने के लिए कायरों के मन में से निकालने के लिए किया गया और इसे को कहते हैं चीप टोकनिज्म चीप टोकनिज्म कि यहाँ पे पुनः स्वराज की बात हो रही है कि अंग्रेजों को भगाओ सारे जो भी अंग्रेजों को हरे के जगह से अंग्रेजों को भगाओ और मुंबई ने मांग मांग कि क मोहनबai ने अंग्रेजों की कितनी बड़ी मदद कर दी कि पूर्ण सवराज की बात को उन्होंने रफा नफा कर दिया और दूसरा और अंतिम मैं कहता हूँगा कि अंग्रेजों ने मोहनबai को इतना ज़्यादा कवरेज कमा दिया वो इसलिए कि मान लो गोरा वाइस कोई गोरा वाइस कोई आपको आके कहता है कि ये इंडस्टानियों तुम्हारे बजान गाओ, गाँव में जाओ और चक्का कामाल की स्पीड से घुमाओ के तो अमेरिकी डर जाएंगे, डर के हमारे भाग जाएंगे। 20 साल तक चक्का घुमाओगे तो अमेरिकी डर के हमारे भाग जाएंगे। यदि इस तरह की बात अमेरिकी वाइस मैनी की होती तो क्या तुम मानते कोई नहीं मानता। और इसीलिए उन्होंने मोहन भाई को क कि भाई ये बात बिना फिजूल की एकदम बकवास बात है लेकिन यदि ये मोहन भाई इस तरह की बात कर रहे हैं तो इस आदमी को यदि यह माध्यम की संत माध्यम की उपाधि देकर हर एक व्यापार में इसका नाम बढ़ा कर दे तो इस तरह की बात हिंदुस्तानी ज़्यादा हिंदुस्तानी मानेंगे पर उसके बावजूद भी अधिकत तब मोहन भाई के सामने सुभाष चंद्र बोस खड़े थे और सुभाष चंद्र बोस ने साफ़ साफ़ कहा था कि मोहन भाई की ये सारी बातें बकवास हैं और मोहन भाई ने खुद तो इलेक्शन में नहीं खड़े थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन था मोहन भाई ने अपने चंचे सितामढ़ी सितामढ़ी को खड़ा रखा था और मोहन भाई तो कांग्रेस के अंदर जो कार्यकर्ता थे उन्होंने कभी ये मोहन भाई की बात नहीं मानी और मोहन भाई का ये जो फिजूल बकवास था कि जक्का कांग्रेस से आजादी मिल जाएगी और खाली पहनने से आजादी मिलेगी उसका उसमें परिणाम क्या आया कि उससे ज्यादा हिंसा हुई कि आजादी में 1947 के बाद पार्टीशन जब हुआ तो 10 カーティーやチャカタジューパスキャトスキューゼルのパスキャテナンペレーカービニールで、タワーパラトーラー。と、実はマッパシューイ、と、ウンテパスキャンプ、パチャネテリア、タワーパレーパンチューニーナ、イスラエル、タスラフォー、マレデ、ボリトラス、マレデ、パー、パーティション、マレディア、パーティション、マレディア、パーティション、マラディア、パー、パーティション、マラディア、パーティア、パーティア、パーティア、パーティア、パー、パーティア、パー、パーティア、パー、パー、パーティア、パー、パー、パー、パー、パー、パー、 और जो किस्मत वाले थे वो उसे चूरा मौके से मारे थे। तो ये सारे जो हिंसा हुई वो इस बकवास को ज्यादा पोषण मिला उसकी वजह से हुई। और इस इतिहास की बात का आज से क्या लेना देना वो मेरी अगली क्लिप में आएगा मोहनबाई द्वितीय के ऊपर मोहनबाई द्वितीय यानी कि आज जो परम महात्मा नए महात्मा आए हैं तो मोहन भाई दो के बारे में मेरी एक दूसरी वीडियो कीप है और वो बैकग्राउंड एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये मोहन भाई के ऊपर कीप कराया है धन्यवाद